महाभारत षोड़शोध्याय है अर्जुन का संसप्तकों तथा अश्वत्था के साथ अद्भुत युद्ध धृत्राष्टवाच यथा संसप्तक साधम अर्जुन शाहवद्रृण अन्महपाणाम पांडव तदब्रवी में ही धृतराष्ट ने कहा संजय संसप्तकों के साथ अर्जुन का तथा अन्य पांडवों के साथ दूसरे दूसरे राजाओं का जिस प्रकार युद्ध हुआ वह मुझे बताओ अस्वस्थाम युद्ध अर्जुन से महीपाण पांडव तदब्रवी सूत अश्वस्था और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था तथा अन्य पांडवों के साथ अन्यान्नशों का जैसा संग्राम हुआ था उसका मुझसे वर्णन करो संजय उवाच तृणराजन यथावृत्तम संग्राम अमृवीण शत्रु तो भी साधम देहमात्मा सुनाशन संजय ने कहा राजन कौरव वीरों का शत्रुओं के साथ देह पाप और प्राणों का नाश करने वाला संग्राम जिस प्रकार हुआ था वह बता रहा हूँ आप मुझसे सारी बातें सुनिए पार्थ संसलम त्रविशाणव संभ जप्सोभद मित्रघ्नो महावात इवाणव शत्रुनाथक अर्जुन ने समुद्र के समान अपार संसप्तक सेना में प्रवेश करके उसे उसी प्रकार शुब्ध कर डाला जैसे प्रचन्न वायु सागर में द्वार उठा देती है सिना सिन्मीराणाम चित्भ भल्ले धनंजय पूर्णचंद्रामी स्वच्छू भ्रू दस न संतस्तार्षितिषिप्रम विनाल धनंजय ने अपने तीखे भल्लों से वीरों के सुंदर नेत्र भाव और दाँतों से शोभित पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले मस्तकों को काट काट कर तुरंत ही वहाँ की धरती को पाट दिया मानो वहाँ बिना नाल के कमल बिछा दिए गए हों स्रवित्ता नायतान पुष्टाचंदना सायुधान सतलत्रांश पंचाश्यो रगन सन्निभान बाहून छुरा मित्र समर चुना अर्जुन ने समरभूमि में अपने छुरो द्वारा शत्रुओं के उन भुजाओं को भी काट डाला जो पांच मुख वाले सर्पों के समहन दिखाई देती थी जो गोल लंबे पुष्ट तथा अग्रो एवं चंदन से चर्चित थी और जिनमें आयुध एवं दस्ताने भी मौजूद थे धुर्याधुर्यगता दुर्य सुतान्दा चापा सायका सरत्ना सकृद भल्ल चक्षेद पांडव पांडपुत्र धनंजय ने शत्रु के रथों में जुते हुए भारवाही घोड़ों सारथियों ध्वजों धनुषों बाणों और रत्नभूषणा भूषित हाथों को बारंबार काट डाला बारम्बारम राजन राजन अर्जुन ने युद्धस्त्र में कई हजार बाढ़ मारकर रथों हाथियों घोड़ों और उन सबके सवारों को भी हम लोग पहुँचा दिया तम प्रवी रा नर्दमा इवर सबा वाचिता महोत्टा निघन तम अभिज्नुस्ते सर सिंह वर्षभ उस समय संसप्तक वीर अत्यंत रोष में भरकर मैथुन की इच्छा वाली गाय के लिए लड़ने वाले मध्मत्त साणों के समान गर्जन एवं हंकार करते हुए कुपित अर्जुन की ओर टूट पड़े और जैसे साण एक दूसरे को सींगों से मारते हैं उसी प्रकार वे अपने ऊपर प्रहार करते हुए अर्जुन को बाणों द्वारा चोट पहुंचाने लगे तत्तेम तुद्धम अभवलोम हर्चणम तैयो क्यम सव्रम अर्जुन और संतप्तकों का वह गौरव युद्ध तैलोक के विजय के लिए भद्रधारी इंद्र के साथ घटित हुए दैत्यों के संग्राम के समान ढोंगटे खड़े कर देने वाला था फिर बहुभेद प्राणान जहार अर्जुन ने सब ओर से शत्रुओं के अस्त्रों का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण कर उन्हें तुरंत ही अनेक बाणों से घायल करके उन सबके प्राण हर लिए हरिए छिन्द्रिवेणु चक्राक्षा नोधा सुसारथिन् विध्वस्तायुतुढ़रा समन्मचित केतरातना संिन्न रिकान्वरूथान विकूपरान विस्त बंधुर युगा विस्रताक्ष प्रमंडला रिथकली महाभ्राणीव मार विस्मापय प्रेक्षणी देशतायर्तनम महारथ सहस्रम कर्मा करो जय अर्जुन ने संसप्तकों के रथ के चक्र और धुरों को छिन्न भिन्न कर दिया योद्धाओं असुओं तथा सारथियों को मार डाला आयुधों और तस्करों का विध्वंस कर डाला ध्वजाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए जोत और लगाम काट डाले रक्षा के लिए लगाए गए चर्म में आवरण और कुबर नष्ट कर दिए रथ तल्प और जुबे तोड़ दिए तथा रथ की बैठक और धुरों को जोड़ने वाले काठ के टुकड़े टुकड़े कर डाले जैसे हवा महान बेगों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने रथों के खंड खंड करके सबको आश्चर्य में डालते हुए अकेले ही सहसत्रों महारथियों के समान दर्शनीय पराक्रम किया यो शत्रु का भय बढ़ाने वाला था सिद्धते वर्ष संघाशारणा पिता दैवंद पुष्परचा चापतन केशर्वार्जुन योमराहवाचा शरी सिद्धों तथा तो देवर्ष्यों के समुदायों एवं चारणों ने भी अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा की देवताओं के धुंदुभियाँ बज उठी आकाश से श्री और अर्जुन के भस्तक पर फूलों की वर्षा होने लगी तथा तो इस प्रकार आकाश आकाशवाणी हुई चंद्राग्न डील सूर्याणाम कांति दीप्ति बलद्युति यदा विभ्रत इमुत के सभा अर्जुन ब्रह्मे साना विभा जय्य वीरा वि करते सर्वभूत बरहुवीरहुरणा जो सदा चंद्रमा की कांति अग्नि की दीप्ति वायु का बल और सूर्य का तेज धारण करते हैं वे ही ये दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं एक ही रथ पर बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा भगवान शंकर के समान सर्वथा अजय है ये संपूर्ण भूतों में सर्वश्रेष्ठ वीर नर और नारायण हैश्चर्य एते, दृष्टि श्रुवा च भारत अश्वस्था सुस कृष्णावभ्य द्रभद्रे भरत नंदन महान आचर्य की बात देख और सुनकर अस्वस्थाम ने सावधान हो रणभूमि में श्रीकृष्ण और अर्जुन पर धावा किया अथ पांडवम अस्तम अमित्र सेषुण पाण्डुनाहसोणीरब्रवी तदंतर शत्रुनाथक बाणों का प्रहार करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को बाणयुक्त हास से बुलाकर अश्वस्था ने हँसते हुए कहा यदि बंद से वीर प्राप्तमर्तिथि ततः सर्वात्म युद्धातिथ्यम प्रयक्ष में वीर यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि मारो तो सब प्रकार से आज युद्ध के द्वारा मेरा आतिथ्य सत्कार करो एवं आचार्य पुत्र बहुमेढ अर्जुन उत्मानचा जनहार आचार्य पुत्र के द्वारा इस प्रकार युद्ध की इच्छा से बुलाए जाने पर अर्जुन ने अपना अहोभाग्य माना और भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा मेवध्या संसप्त का द्रोड़िवते चमान संत मेह तमा आतिथ्यकर्मासे माधव एक ओर तो मुझे संसप्तकों का वध करना है दूसरी ओर द्रोण कुमार अश्वस्थामा युद्ध के लिए मेरा आह्वान कर रहा है अतः यहाँ मेरे लिए जो पहले कर्तव्य प्राप्त हो उसे मुझे बताइए यदि आप ठीक समझें तो पहले उठकर अश्वस्थामा को ही आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर दिया जाए एवं उक्तो वह पार्थम कृष्णो द्रोणात्मझांत के जयत्रण विधिनायुम इवा धरे ही अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री ने उन्हें विजयशील रथ के द्वारा द्रोण कुमार के निकट पहुँचा दिया ठीक वैसे ही जैसे वैदिक विधि से आवाहित इंद्र देवता को वायुदेव यज्ञ में पहुंचा देते हैं तमा तमाम के सवो द्रोण्रवीित अस्वस्थाम प्रहरासु भरा तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण ने एकाक्र चित्र द्रोण कुमार को संबोधित करके कहा अस्वस्थामन स्थिर होकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करो और अपने ऊपर किए गए प्रहार को सहन करो निर्वेषम्भ भरतपिंडम भी कालोयम उपजीविनाम सुनो विवादो प्राणाम स्थूलौ छात्रौ जया क्योंकि स्वामी के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वाले पुरुषों के लिए अपने रक्षक के अन्न को सफल करने का यही अवसर आया है ब्राह्मणों का विवाद सूक्ष्म अर्थात बुद्ध के द्वारा साध्य होता है परंतु क्षत्रियों के जय पराजय स्थूल अस्त्रों द्वारा संपन्न होती है याथे मोहाद दिव्यां पार्थत्य छत्रपत इक्ष युद्ध स्वरोद पहाव तुम, तुम मोहवश अर्जुन से जिस दिव्य सत्कार की प्रार्थना कर रहे हो उसे पाने की इच्छा से आज तुम स्थिर होकर पांडुपुत्र धनंजय के साथ युद्ध करो इत्युक्तों वासुदेवे नथेत उक्वाद्या केशव्यार्जुन हम त्रिवे भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर दिश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने बहुत अच्छा कहकर केशव को साठ और अर्जुन को तीन बाणों से घायल कर दिया तस्जुन स संक्रुद्ध त्रिविर्बाणईसरास चिच्छेदादा दा दत्त द्रोणीर्घोरतरम धनु तब अर्जुन ने अत्यंत कुत होकर तीन बाणों से अस्वस्थामा का धनुष काट दिया परन्तु द्रोण कुमार ने उससे भी भयंकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया सज्ज कृत्वाम्चिव्यार्जुन केशवेश सहस्रेण पांडव उसने पलक मारते मारते उस धनुष पर प्रत्यनता चढ़ाकर अर्जुन और श्रीकृष्ण को भिन्द डाला श्रीकृष्ण को तीन सौ और अर्जुन को एक हजार बाण भारे ततः प्रभुता द्रोरा सभ्य चरिजुण तदनंतर द्रोण कुमार अश्वस्था माने प्रयत्नपूर्वक अर्जुन को युद्ध स्तन में स्तंभित करके उनके ऊपर हजारों लाखों और अरबों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी स्तुे धनुष्श जाजाशवातम बाहूको बदलघ्राण नेतृत कर्णाभ्या शिषेभ्यो नोमकम्य चजेभ्य सरा निषेब्रह्मवादि मन उम वेदवादी अश्वस्था के छाती मुख बाति आँख कान सिर भिन्न भिन्न अंग रोम कवच रथ और ध्वजों को भी बाहर निकल रहे थे सरजाले न महता माधव पांडवहू नाद मुद्रित द्रौिर महावे गौ इस प्रकार बाणों के महान समुदाय से श्रीकृष्ण और अर्जुन को घायल करके आनंदित हुए द्रोण कुमार महान मेघों के गंभीर घोष के समान गर्जना करने लगा तय पतदिर महाराजा द्रोणिमुक्त समन्त संथस्थ तो ताउ कृष्ण धनंजय महाराज अश्वत्थामा के धनुष से छूट कर सब और घिरने वाले उन बाणों द्वारा रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ढक गए तथा भारद्वाज प्रताप निश्चे उप बहुचक्रे रडे माधव पांडव तत्पश्चात प्रतापी भरद्वाज कुलनंदन नंदन अश्वत्थामा ने सैकड़ों तीखे बाणों से रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को निश्चे कर दिया हाहातम अभूसर्व सावरम जंगमम तथा चराचर से गोप्ता संचालित चराचर की रक्षा करने वाले उन दोनों महापुरुषों को बाणोद्वारा आच्छादित समस्त स्थावर जंगम जगत मे हाहाकार मच गया सिद्धचारण संगास् संपेतुर्वि सामत अभी स्वस्थ भव लोकानाथाब्रुवन सिद्ध और चारणों के समुदाय सब ओर से वहां आ पहुँचे और बोले आप तीनों लोगों का मंगल हो नाम थे राजन दृष्टपूर्व पराक्रम संयज्ञ याद थोद्रोड़े कृष्ण उच्छादे थो राजन मैंने इससे पहले अश्वस्थामा का वैसा पराक्रम नहीं देखा था जैसा कि रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को आछादित करते समय प्रकट हुआ था द्रोणेस्तु धनुष शब्द रथात नमृे अस्रम बहुसो राजन सिंहस्य लो यथा नरेश्वर रणभूमि में द्रोण कुमार के धनुष की टंकार बड़े बड़े रथियों को भयभीत करने वाली थी धहाड़ते हुए सिंह के समान उसके शब्द को मैंने बहुत बार सुना था जा चरतो युद्धे सभ्यम दक्षिणमश्य विद्युदर से युद्ध में विचरते हुए अस्वस्था के धनुष की प्रत्यंता बाएं दाएं बाढ़ छोड़ते समय बादल में बिजली के समान चमकती दिखाई देती थी सददा क्षिप्रकारीहस्त पांडव प्रमोह प्रमोहं परमं गत्वा से धनंजय सिद्धता करने और दृढ़ता पूर्वक हाथ चलाने वाले पांडुपुत्र धनंजय उस समय भारी मोह में पड़कर केवल देखते रह गए थे विक्रम चित्रित मेढे आत्मनत्न संयुगे तदाश समपुराथे सुध्रम द्रोड़े तत्कुर कर्म यादृपम पिनाकि उन्हें युद्ध में ऐसा मालूम होता था कि अश्वस्था ने मेरा पराक्रम प्राक्र, हर लिया है राजन उस समय संग्राम सम्रांगण में वैसा पराक्रम करते हुए द्रोण कुमार अस्पृथामा का शरीर ऐसा डरावना हो गया था कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था पिनाक भगवान रुद्र का था जैसा रूप दिखाई देता है वैसा ही उसका भी था वर्धमा देह तत त्रोणपुत्रे विषाम पते यमादेह चकौंते ये कृष्णम्रो सामाभि प्रजाथ जब वहाँ पुत्र बढ़ने लगा और कुंती कुमार का पराक्रम घटने लगा तब श्रीकृष्ण को बड़ा रोष हुआ सारो सा निष्प्रसन्द्रदा द्रोणीम ददर्श संग्रामे फागुनम चु तथा क्रुद्धो भविन्ष्ण पार्थम संप्रणय वच राजन वे क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते हुए संग्राम भूमि में अस्वस्थामा की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि द्वारा दब्ध कर देंगे अर्जुन की ओर भी वे बारम्बार दृष्टिपात करने लगे फिर कुपित हुए श्रीकृष्ण ने अर्जुन से प्रेम पूर्वक कहा श्री भगवान वाच अत्यद्भुतम अहम पार्थ त्वि पश्याम विषय युग यम विशेष द्रोणपुत्रोद्य भारत कच्चिते गांडिव हस्ते मुक्ति कच्चि भज्योर्वा बलम तब उदर्य पश्वि द्रोणिमा श्री भगवान बोले पार्थ भरत नंदन मैं इस युद्ध में तुम्हारे अंदर यह अत्यंत अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूँ कि आप द्रोण कुमार रणभूमि तुमसे आगे बढ़ा जा रहा है क्या तुम्हारे हाथ में गांडिव धनुष है या तुम्हारी मुठ्ठी ढीली पड़ गई क्या तुम्हारी दोनों भुजाओं में पहले के समान ही बल और प्राक्रम है क्योंकि इस समय संग्राम में द्रोण पुत्र को मैं तुमसे बढ़ा चढ़ा देख रहा हूँ गुरुपुत्र भरत उपेक्षा महाकृथा पार्थ नजम कालो युपेक्षित भरत श्रेठ यह मेरे गुरु का पुत्र है ऐसा समझकर इसे सम्मान देते हुए तुम इसकी उपेक्षा न करो पार्थ यह उपेक्षा का अवसर नहीं है तस्तमृतम धृत्वा पांडवच्युतम अब्रवी पश्चिमाधोधो रात गुरुपुत्र से महम प्रति भगवान श्रीकृष्ण का यह कथन तथा अस्वस्थामा के उस सिंहनाथ को सुनकर पांडव पुत्र अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा माधव देखे तो सही गुरुपुत्र अस्वस्था मेरे प्रति कैसे दुष्टता कर रहा है वधम प्राप्त मन्नते नौ प्रावेश सर्वे स्मरी ऐसोस्मी हन्म्य संकल्पम शिक्षया छ या अपने बाणों के घेरे में डालकर हम दोनों को मारा गया समझता है मैं अभी अपने शिक्षा और बल से इसके इस मनोरथ को नष्ट के देता हूँ अश्वस्थाम चितम त्रिधा त्राम व्य भरत श्रेष्ठ निहारम मारुतः ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ अर्जुन ने अस्व के चलाए हुए उन बाणों में से प्रत्येक के तीन तीन टुकड़े करके उन सबको उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे से हवा कोहरे को उड़ा देती है तथा संतप्त का भोज सात रिपान ध्वजपति गणा भाड़े बाणे पांडव। तदनंतर पांडुकुमार अर्जुन ने पुनः घोड़े सारथी रथ हाथी पैदल समूह और ध्वजों सहित संसप्तक सैनिकों को अपने भयंकर बाणों द्वारा बिंद डाला ये, ये दत्र यद्रूपाह ते ते तत्र सरे व्याप्तमे निरहित मान महात्मना उस समय वहां जो जो मनुष्य जिस जिस रूप में दिखाई देते थे वे वे स्वयं ही अपने आप को बाणों से व्याप्त मानने लगे ते गाजीव प्रमुखताूपत् क्रोशेषाग्रेसिता गंधी दीपा से पुरषाड गांडे धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण रणभूमि में एक कोष से अधिक दूरी पर खड़े हुए हाथियों और मनुष्यों को भी मार डालते थे भल्ले छन्ना करापेतु करणाम मदवर्षणाम यथा बड़े परशुभिन कृत्ता हात्मा जैसे जंगल में कुल्हाड़ों से कट काटने पर बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं उसी प्रकार वहाँ मध की वर्षा करने वाले गजराजों के सुंदरंद भल्लों से कट कट कर धरती पर गिरने लगे पश्चात तुशलास भी वज्र वज्र प्रमाधीता यथैवा दृचया तथा सोर्ण कटने के पश्चात वे पर्वतों के समान हाथी अपने सवारों सहित उसी प्रकार गिर जाते थे जैसे वज्रधारे इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर गिरे हुए पहाड़ों के ढेर लगे हो। गंधर्व नगराकारा रसास्व सुकलिताजवनुक्ता आश्रिता युद्ध दुर्म शिखदीकुवित्र सलंकृता स्वासादीन पत्नीस्नंजय धनंजय अपने बाणों द्वारा सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए रण दुर्म रथों की सवारी में आए हुए एवं गंधर्व नगर के समान आकार वाले सुजित रथों के टुकड़े टुकडे करते हुए शत्रुओं पर बाण बरसाते और सजे सजाए घुड़सवारों एवं पैदलों को भी मार गिराते थे धनंजय युगाता कह युगाताकह संसप्तक महाव यशोख सरगभ अर्जुन रूपी प्रलय सूर्य ने जिसका शोषण करना कठिन था ऐसे संसप्तक सैन्य रूपी महासागर को अपने बाणमयी प्रचंड किरणों से सोख लिया पुनद्रोड़ि महाशैलम नारा चिव्रसनिभि निर्विभेद महावे गज्रीव पर्वतम् जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों को विदर्ण किया था उसी प्रकार अर्जुन ने महान वेगशाली बज्रतुल्य नारा चो द्वारा रूपी महान शैल को पुनः भेजना आरंभ किया तमाचार्य सुतः क्रुद्ध शास मही युजुत्सुराग अध्यो धूम युधुत्सुरागम मध्योधुम पार्षस्ताक्षरान तप क्रोध में भरा हुआ आचार्य पुत्र सार्थी श्रीकृष्ण थे अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा थे बाण द्वारा उनके सामने उपस्थित हुआ परंतु कुंती कुमार अर्जुन ने उसके सभी बाण खाट गिराए तथा परम संक्रद्ध पांडवेत्राण्डवास्वस्थाभि गृहानतीथ तदनंतर अत्यंत कुपित हुआ अश्वस्था पांडुपुत्र अर्जुन को उसी प्रकार अपने अस्त्र अर्पित करने लगा जैसे कोई गृहस्थ योग्य अतिथि को अपना सारा घर सब देता है अत संतप्तक त्यक्तवा पांडव द्रोणी अभ्यद अपंक्तेयालीव त्यक्वा धाता पंक्त मर्थिन तब पांडुपुत्र अर्जुन सम्तकों को छोड़कर द्रोणपुत्र पुत्र के सामने आए ठीक उसी तरह जैसे धाता पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को छोड़कर याचना करने वाले पंक्ति पावन ब्राह्मण की ओर जाता है इस श्री महाभारती कर्णपर्वण ही अश्वस्थामा अर्जुन संवादे सौरसो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अश्वस्थामा और अर्जुन का संवाद विषय सोलहवा अध्याय पूरा हुआ